भाइयों और बहनों आप तो जान गए हैं कि मैं यहाँ सीधा वाइस वाई साहब से मिल कर आया हूँ इसका ये कोई मतलब नहीं है कि उनके पास से मैं कोई चीज़ लेने के लिए गया था या तो उनको मुझको कोई चीज़ देनी पी थी लेकिन मैं तो वहाँ जाता आता रहता हूँ ये मैं कहता हूँ तो इसका है कि हमारी जो बात चलती थी उस बात को भी मैंने पूरी नहीं की और मैंने कहा कि मुझको तो सात बजे वहाँ पहुँचना चाहिए इसलिए इस वक्त तो आप मुझको इजाज़त दे दीजिए कि मैं वो सात बजे का जो वक़्त है मीटिंग का उसको मैं रख सकूँ तो ऐसे ही भौनिंग उन्होंने उठ लिया वो बताने के लिए कि मैं ये प्रार्थना का समय है वो जहाँ तक इंसान से हो सकता है उसको मैं भूलना नहीं चाहता हूँ उसको रोकना भी नहीं चाहता हूँ पिछले भले मैं किसी के साथ बैठा हूँ उसकी मुझको परवाह नहीं रहती है और मुझको ये भी कहना था कि उन्होंने भी उसकी कदर की तो उसने कहा कि नहीं तो उसको ही कुछ कहना है तो तो दोबारा कह देगा लेकिन इस वक्त तू प्रार्थना में चला जा मुझको अच्छा लगा तो जो अच्छी बात थी वो मुझको कहना था लेकिन अभी मुझको तो मैंने तो आपसे कहा कि पूरा वो पाकिस्तान के लिए एक इंच जमीन भी हम मजबूर होकर वो वो हिंसा को नहीं देने वाले हम दे बुद्धिवाद से जो कुछ भी हम समझ सकें तो तो हम दे देंगे उसमें तो पीछे लाचार्य की भी बात होती नहीं है तो हमारी बुद्धि कबूल कर लेती है कि ये बात तो बात तो ठीक है तब तो हमको देना चाहिए लेकिन ऐसा तो मैं नहीं आपको कह सकता हूँ कि ये जो सब बुद्धि का ही प्रयोग हो गया है इतना मैं आपको कह सकता हूँ सही कि जो कुछ भी हुआ है उस बारे में वर्किंग कमेटी कहती है कि हमने कोई ऐसा डर के मारे नहीं किया है कि अच्छा अभी तो चारों ओर बस चल रहा है लोग मर रहे हैं मकाना जल रहे हैं इसलिए इसको मिटाने के लिए दें वो कहते हैं और मैं मानता हूँ कि ऐसे डरपोक हम हैं ऐसा मानने की कोई गुंजाइश नहीं लेकिन इतना हम कबूल करते हैं कि हमने जब देख लिया कि अभी किसी न किसी तरह से हम मुस्लिम लीग को मना नहीं सकते हैं तो इसलिए हम लाचार बन गए कि अभी वो वो झगड़ा चलता ही रहेगा तो झगड़ा चलता रहेगा उसके डर के मारे नहीं लेकिन झगड़ा अगर मिट सकता है और न चले तो बचे वो हम मानते हैं कि बुरी चीज है क्योंकि वो तो कि बुरी चीज तो है पाकिस्तान और अखंड हिंदुस्तान अभी तो वो नाम तो बदल गया है कांग्रेस के दफ्तर में सो तो वहां तो ऐसा हो गया ना कि हिंदुस्तान में जो कोई भी कांग्रेस के साथ ही सूबे वो तो फ्री स्टेट बन गए और फ्री स्टेट के माने वो आधा स्टेट बने और क्या होगा जवाहरलाल लालजी ने कह दिया कि हम तो रिपब्लिक बनाना चाहते हैं तो रिपब्लिकन जितने स्टेट बने उस रिपब्लिक स्टेट में ऐसा एक उसको मजमा बन जाता है उसको भी सेंटर तो चाहिए मध्य बिंदु तो चाहिए तो वैसे मध्य में हम आ जाते हैं ऐसा हम हैं लेकिन क्योंकि हम किसी को मजबूत तो करना नहीं चाहते हैं कोई मारकर किसी को रखेंगे ऐसा थोड़ा है वो निकल जाना चाहते हैं उसमें नहीं आ सकते हैं तो नहीं सही तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे वो तो कांग्रेस की हालत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो लोग तो नहीं आए आखिर दम तक वर्किंग कमेटी में कागजात लिखे और सब कुछ हुआ सारा इतिहास तो हमें तो याद में नहीं रखता वो लोग बता सकते हैं अखबार में वो चीज़ आ है कि बड़ी कोशिश की लेकिन लीग वालों ने वो बस वो बस एक में से दूसरी नहीं दूसरेटी तो तो है उसके माते चले है, जाते हैं अभी उसमें मेरे को तो नहीं ले जाना चाहता हूँ उनका डर दलिल है तो वो तो कहते हम तो वहां तो नहीं आते हैं तब भी वाइसा शायद वाइसा शाह आइए ऐसा कि हम उन्नीस के जून की तीस तारीख तक तो रह सकते हैं बाकी उसके बाद तो हम रहना नहीं चाहते हैं और न रहेंगे कुछ भी करो आप लोग मेहनत भी करें कि हाँ रह जाओ जैसे थे ऐसे तो वो कहते हैं कि रहने वाले नहीं हैं आप लोगों को तो पूरी पूरी मुकम्मल आज़ादी देनी चाहिए ऐसा हम समझ गए किस कारण सर वो छोड़ दो कोई भी उसको इल्जाम रखना चाहते हो रखो कि अभी तुम्हारे में कहाँ रहा है बड़ी कौन है बड़े लड़वैये हैं उनके लिए कैसे ऐसा कहना मैं तो वो कह भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो गिर जाए अब वो तो कबूल कर लेंगे वो भी कि आज फर्स्ट क्लास पावर नहीं रहे लेकिन फर्स्ट क्लास पावर न रहें रहे। उसमें हमको क्या सवाल आ सकता है मुझको तो नहीं आता है मैं तो चाहूंगा आज भी तो जो फर्स्ट क्लास पावर थे वो आज भी रहें तो तो हमको अच्छा लगे आखिर में भले वो सरदारी की और एक डेढ़ सौ बरस तक उन्होंने सरदारी की हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाया वो सब मैंने लिखा मैं कहता हूं कि वो आज चले जाएं तो बड़ी अच्छी बात है उसके लिए बहुत लड़ाई भी की लड़ाई यहाँ हिंदुस्तान में आने के बाद बोल तो करीब करीब तीस बरस हुए ना बत्तीस बरस हुए बत्तीस बरस, बरस से बस वो बात चलती आई है वो सब मैं जानता हूँ लेकिन ये जानते हुए भी मैं तो जो मेरा दुश्मन बन जाता है उसके लिए भी न ईश्वर से मांग सकता हूँ और न लोगों से भी मांगू कहा उसको तुम तो मारो वो अच्छा है मैं तो ये कहूँगा कि मेरा दुश्मन का मेरा दुश्मन जो बन गया है वो मैं तो उसका दुश्मन नहीं बनता हूँ नहीं बनता हूँ तुम उसको तो यही कहता कहना है कि ईश्वर उनका भी भला करे और भला जो कभी ईश्वर तो कोई ऐसे तो किसी का भला नहीं करता है वो तो वहाँ तो जैसा हम हमको भूगतना है ऐसी बुद्धि हमको ले देती है तो पीछे ईश्वर तो अलिप्त तो ले जाता है बाहर ही लेता है किसी के बारे में वो जिम्मेदार नहीं बनता है वो एक ईश्वर की शक्ति भरी है उसमें नहीं जानना चाहता तो ऐसा तो नहीं होता है लेकिन आखिर में मैं तो इंसान हूँ भूरों से भरा हुआ और ऐसे हम सब इंसान है, हिंदू हैं सिख हैं और मुसलमान हैं तो हिंदू और सिख ऐसा कहेंगे कि मुसलमान तो निकम हैं और भूलों से भरे हुए और हम तो बड़े हैं कि हम कभी भूल नहीं करते हैं ऐसा तो नहीं है मैं मानता हूं कि उन्होंने बड़ी गलती की मैं मानता हूं कि वो गलत चीज़ है यह कहना कि हमको तो पाकिस्तान चाहिए हम तो दूसरी नेशन है लेकिन करें क्या वो तो कहते हैं हम दूसरी नेशन हैं और हमें तो पाकिस्तान चाहिए हम कहते हैं कि उसका नाम पाकिस्तान भी नहीं है आप इसमें नहीं रहते और उसमें तो हम तो बड़ी तादाद में पड़े हैं तो उसमें तो मुसलमान है ही सिख भी उसमें पड़े हैं हिंदू भी उसमें है पारसी है यहूदी है ख्रिस्ती है वो सबको इकट्ठा करके वो उस कहते हैं क्या हमको तो नहीं चाहिए पाकिस्तान लेकिन वो जो कहते हैं कि जिस जगह पे बड़ी तादाद में मुसलमान है वहाँ तो पाकिस्तान होना ही चाहिए मानी उसको उसको जिस जगह पे हिंदू की मेजोरिटी मेजॉरिटी तो उसकी है वहाँ हम नहीं रहना चाहते हैं दूसरी तरह से तो उनको रहना ही है वो तो दूसरी बातें इस मुल्क में पड़े हैं लेकिन उनके माते हथ हाँ हम नहीं रहने रहेंगे इतनी बात नहीं सही तो नहीं सही ऐसा कांग्रेस ने कर लिया कर लिया ऐसा समझ कर कह करके उनके उसमें उनका भी नुकसान है मैंने ये कह लिया और मैं उस पर अभी भी कायम हूँ कि जिस जगह पर मैं जानता हूँ कि मेरा भाई को या तो मेरा सधर्मी को या तो विधर्मी को नुकसान पहुँचता है ऐसा वो करना चाहता है तो मुझको तो ईश्वर से भी मांगना है को नुकसान से बचें और मैं उसमें सहयोग भी नहीं दे सकता वो कहेंगे कभी लेकिन मैं नुकसान उसको नहीं मानता हूँ वो ना माने उससे क्या है मुझको समझा दे कि नुकसान नहीं है उसमें उनको या तो मुझको नहीं ऐसा कहो तो तो वो कर ले लेकिन वो मुझको ना समझा अगर कहें कि तो भी मैं लेकर छोड़ूंगा तो मैं कैसे लूँ तुम्हें तो, तो उसमें शरीक तो नहीं हो सका लेकिन अभी मैंने तो मैं तो घंटी का दो टुकड़ा लेता है ना उसके बीच में मेरा आटा हो जाता है मैं करूँ क्या अभी और आपको मैं क्या सलाह दूँ तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें कोई अंग्रेज़ों ने तो नहीं किया है उसमें वाइसरा साहब का तो कोई हाथ नहीं है उन्होंने साफ साफ कह दिया इतने आया तब से लीडरों को मिलते ही रहे और लीडरों से बातें करते रहें उन्होंने कल शाम को भी कह दिया कि हम तो हिंदुस्तान एक एक था वो तो बन गया हमने गुना किया सब कुछ किया लेकिन ये तो गुना नहीं किया कि हिंदुस्तान एक रहा और एक सिरे से दूसरे सिरे तक कश्मीर से टीप कॉल कुमारिका तक एक ही रहा और आप लोग लोगों ने भी ऐसा ही कहा सात बरस से आप लोग यही बात कहते रहे कांग्रेस ने कि हम तो एक हैं हिंदुस्तान कभी दो नहीं है एक हिंदुस्तान है तो मजबूर में हो जाता हूँ अगर आप दोनों मुझको कहें कि हम तो एक एक नहीं रह सकते हैं और दूसरे हैं और हिंदू भी या तो ये कहो कांग्रेस लाचारी से कहो लेकिन लाचारी से आकर आप मुझको कहते हैं कि आपने किया तो है कैबिनेट मिशन अच्छा तो है उसका स्टेटमेंट अच्छा तो है लेकिन हम महसूस करते हैं कि मुसलमानों को तो हम इसमें नहीं ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं तो मुझे क्या किया जाए तो हम कहते हैं तो उनको अलग होना है भले अलग रहें, उम्मीद ऐसी रखते हैं वो भी कि कभी न कभी तो उनको वापिस आना ही है और कभी न कभी हिंदुस्तान एक है ऐसा उनको भी कहना है ना आज कहें हिंदुस्तान दो हैं दो हैं तो भी क्या करेंगे कुछ तो जो जो अलग हिंदुस्तान का टुकड़ा है जिसमें मुसलमानों की आबादी कम है वहाँ क्या नहीं आएंगे आना तो है वो कोई ऐसा थोड़ा है कि यहाँ पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान में से कुछ हिंदू के साथ ताल्लुक़ ही नहीं रखना है अरे आपके वहाँ हिंदू पड़े हैं आपके वहाँ सिख रहेंगे उनका क्या करोगे आपके वहाँ क्रिश्चियन पड़े हैं उनका क्या करोगे वो क्या दूसरे हिंदुस्तान के हिस्से में नहीं जाएंगे वो किसे बन सकता है तो बहुत सी चीज़ तो यूँ भी रहने वाली है कि हम आपस आपस में कुछ ने कुछ लेन करेंगे और लेन देन करें कोई मुसलमान आ जाएगा आपकी हिंदुस्तान में तो उसको नहीं आने देंगे क्या और लेकिन कोई हिंदू को वहां जाना है तो पाकिस्तान जिसको कहा जाएगा तो कुछ भी नाम उसको दिया जाए क्या नाम दिया जाएगा वो तो मैं जानता भी नहीं कांग्रेस तो वो नाम नहीं देती दूसरे नाम से सब काम करती है तो वहाँ क्या करेंगे वहाँ कोई हिंदू नहीं जाए जाएंगे उनको मार डालेंगे ऐसा तो वो दवा भी नहीं करते हैं इसीलिए अगर वो एक ही रहता तो तो अच्छा था और, और कांग्रेस वाले सब के सब मानते हैं कि ये बुरी चीज़ है वो अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन बुरी भी सही वो यही कहते हैं कि सिवाय इसके हम राजी होने वाले नहीं हैं सिवाय इसके तो कोई काम ही नहीं चल सकता है तो कहते हैं कच्चा कर करो ये कांग्रेस ने तय किया अभी मैं आपको ये कहूँ कि हम कांग्रेस से बागी हो जाएंगे मैं आपको ये कहूँ कि, कि कुछ भी हो बीच में तो भाई सौ साहब रहें लेकिन रहें तो भी एक दूसरों से मिलजुल कर किया ना कल रेड कॉस्मिक तो ये हुआ ना कि के तीनों कहते हैं भाई साहब साहेब ने ब्रिटिश नेशन के बारे में कहा कि नहीं मेरे तो मुझको तो ये पसंद नहीं पड़ेगा लेकिन आप लोग कहते हैं तो मैं क्या करूं लाचार हो जाता हूं वो, वो कांग्रेस के मार्फत कांग्रेस के नाम से वो कहते हैं जवाहर कि मुझको तो पसंद नहीं है लेकिन मैं लाचार इसी करता हूँ वो नहीं कहता है कि तलवार के जरिए से होता है लेकिन एक एक ऐसी चीज बन गई है कभी तो हिंदू भी सब कहना शुरू कर देते कि भाई हम नहीं रह सकते हैं तो चलो हम हम अपने घर में वो अपना घर मानते हैं ऐसे वहाँ रहें और जो कुछ भी नसीब हमारे हैं ऐसा होना चाहिए ये लाचारी बन गई जवाहरलाल जी की कांग्रेस की अभी बलदेव सिंह जी कहते हैं तो वो भी कहते हैं कि सिखों के लिए तो बस सिखों का टुकड़ा हो जाएगा सिख है तो संख्या में तो थोड़े ही पड़े हैं सारे हिंदुस्तान में उसमें भी काफी तो पंजाब में ही भरे हैं। पंजाब में भरे हैं तो वहां भी कितने हैं? तादाद में सारे पंजाब के ले लो हिंदू मुसलमान सिख वो तीन करो तो उसमें फिर सदी तेरह सिख पड़े हैं लेकिन चूं के वो तेरा तो पड़े हैं लेकिन तेरा है वो तो मैंने कल आपको कहा ना कि वो तो एक सिख है वो सवा लाख के बराबर हो जाता है दो सीख है तो ढाई लाख तो नहीं लेकिन सवा दो लाख तो सही तो तो तो जो तेरा है वो तो सवा लाख के बराबर एक एक है तो पीछे तो पंजाब में जितने हिंदू मुसलमान पड़े हैं उससे वो बढ़ जाते हैं तो आज मेरे पास मास्टर जी आए थे तो मास्टर जी से मैंने कहा वो आपको दोबारा में सुनाता हूँ एक वक्त तो सुना गया के मास्टर जी आप आप मानते ही ना जो कहते हैं कि एक सिख सवा लाख के बरोबर है तो आप कैसे सवाल आखबर है कहिए तो सही कि क्या सवा का गला काट लेंगे तब तक तो आप खड़े रहेंगे और सवाल आख पड़े हैं वो आपको गला काटने देंगे ऐसा तो हो नहीं सकता है लेकिन सवाल बरोबर एक सीख है वो मैं मानता हूं ऐसा ही आप हों मानते तो हैं तो मैं आपको उसका इनाम बता देना चाहता हूँ क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहिब को आप पढ़ते हैं उसी गुरु ग्रंथ साहेब को मैं पढ़ता हूँ जो सिखों का इतिहास आपने पढ़ा है वो इतिहास मैंने भी पढ़ लिया है कहाँ पढ़ा जेलों में तो जेलों में जो पढ़ता हूँ उसको वो मैं याद रख लेता हूँ जेलों के बाहर पढ़ता हूँ तो भूल जाता हूँ जेलों में दूसरा काम क्या है पढ़ो और या तो, तो वो कुछ कहते हैं कि तुम्हारे तजवीज़ करनी है खाना की तो अपना पका लो पका तो लो मैं चरखा चला लू या तो पीछे ऐसी चीज़, चीज़ें तो सब में जेलों में पढ़ ली तो मैंने उनसे कहा वही मैं यहां भी कहना चाहता हूं कि वो अगर एक है तो पीछे उनको क्या चाह करना चाहिए अगर वो सच्ची सवा लाख के बराबर हो जाए तब तो मैं आपको कहता हूं कि पंजाब की का इतिहास वो हु अलग होगा और सारा हिंदुस्तान का अलग होगा खालसा पीछे खालसा का राज पंजाब में नहीं चलेगा मैं आपको कहता हूँ जोरों से कहना चाहता हूँ कि खालसा का राज जब सारे हिंदुस्तान में चलेगा सारे हिंदुस्तान में चलेगा इतना ही नहीं लेकिन सारी दुनिया में भी चल सकता है अगर अगरची खालसा वो वो तादाद में तो कम है बहादुर में तो बहुत है अंग्रेज भी उनकी तारीफ करते हैं उनसे डरते भी हैं अरे सीख अगर हमारी बात न माने तो क्या होगा छोटी तादाद में तेरा फीसदी एक पंजाब में सारे हिंदुस्तान को लेगो तो तो उसकी कोई कीमत ही नहीं रहती है अगर संख्या के तरह से देखें तो तो, तो वो करीब करीब पारसी वगैरह जैसे हो जाते हैं अभी पारसी से तो बढ़ जाते हैं लेकिन पारसी भी यहाँ आराम से रहते हैं और पारसी ऐसा नहीं मानता है कि अच्छा मेरी तादाद बहुत कम है तो हिंदुस्तान में मैं रह नहीं सकता हूँ एक हिंदुस्तान मुल्क है में पारसी आराम से पड़े हैं यहूदी कहो यहूदी यहाँ कितने हैं आप तो जानते होंगे कि यहूदी की तादाद बहुत बड़ी नहीं है लेकिन उनको कौन पूछता है उनको कोई गाली देता है क्या उनको मारपीट करता है नहीं करता है ऐसा हमारा हिंदुस्तान पड़ा है उस हिंदुस्तान में अगर खालसा जी बड़े बहादुर हो जाए मैं कहता हूँ ऐसे तलवारबाज भी तो बहादुर रहते हैं आखिरजा में माउंट बैरू साहेब कौन है वो तो तलवार वाले हैं नौका सैन्य उनके ताबे में रहती है उसका बड़ा है लेकिन आज वो नौका सैन्य देकर थोड़े आए हैं आज तो अपने हाथ में लाठी रखते हैं कि नहीं वो भी मेरे तो नहीं जानता लेकिन लाठी रखें तो भी हमको मारपीट करने के लिए उनके हाथ में नहीं रह सकते आज तो उनको तो एक इंसान की हैसियत से आना है एक शरीफ आदमी की हैसियत से आना है और वो शरीफ आदमी की हैसियत से वो सब काम करते हैं उसका मैं तो गवाह हुआ जब वो शरीफ के बदले में बदमाश हो जाएंगे तो मैं आपको कहूँगा और तब पीछे मैं उसकी सलामी के लिए नहीं जाऊँगा उसके पास क्या जाना था मैं उनके पास क्या लाना था ला सकता था लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं कि एक आदमी जब तक बदमाश नहीं सब, सिद्ध होता है तब तक हमारे उसको शरीफ मानकर कर बेचना ही है क्योंकि मेरे लिए मैं ये मानता हूं मैं तो आप सब से कहूंगा कि जब आप महसूस न करें समझ न लें मेरे कामों से कि मैं बदमाशी करता हूं तब तक आपको मानना चाहिए कि वो कहता है कि मैं तो मैं तो ईश्वर परस्त हूँ तो ईश्वर परस्त उसको मानना है मैं आपको कहूँ कि मैं तो पुनर्जन्म को मानता हूँ भूत जन्म को मानता हूँ तो वो सचमुच में मानता हूँ आप ऐसा नहीं कह सकते हैं मानना नहीं चाहिए आपको कि मैं किसी को धोखा देने के लिए कहता हूँ तो जो मेरे लिए मैं मानता हूँ और चाहता हूँ वही सब सारी दुनिया के इंसानों के लिए तो जो इंसान मुझको धोखा बाजे ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है उसके सब भाई धोखा बाझे तो भी ये जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक वो धोखाबाज नहीं है ऐसा समझकर चलना चाहिए तो वो तो धोखाबाज नहीं है लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि मैं तो आप लोग दोनों ये चाहते हैं तो मैं लाचार बन जाता हूँ लेकिन सिख क्या चाहते हैं मैं तो ये आपको कहना चाहता हूँ और ऐसा कहकर आपका दर्द को मैं भुलाना चाहता हूँ और मिचाना चाहता हूँ आप ऐसा क्यों मानते हैं कि हमारी ताकत वो तो अभी ताकत नहीं रही अभी तो दो हिस्सा हो जाता है दो हिस्सा होता है वो भी तो आप लोगों ने मांगा वो कोई कांग्रेस ने नहीं मांगा है कांग्रेस भी तो क्या करती है वो तो सारा हिंदुस्तान के लिए तो हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान का मानस क्या है वो कांग्रेस समझ लेती है तो कांग्रेस ने ऐसा समझ लिया मैं तो यहाँ पढ़ा भी नहीं था उस वक़्त जो तो वो उसका रेजोल्यूशन हो गया तब तो कांग्रेस ने ऐसा मान लिया कि सिख भी चाहते हैं कि हम कम से कम जिस जगह पे हमारी तादाद ज़्यादा है हमारी मानी हिंदू और सिख मिलकर और आज हिंदू और सिख मिल गए हैं ऐसा मानो तो लेकिन हिंदू और सिख मिले उसका मतलब तो ये हो गया ना कि खालसा के, के माथे हिंदू आ गई हैं हिंदू के पास है क्या हिंदू के पास तो कौन सी तलवार है हिंदू हिंदू के पास तो किरपान कहाँ है उनको किरपान कोई रखने नहीं देगा और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि वो भी ना रखें अगर खालसा से भी बहादुर बनना चाहते हैं तो पीछे वो कृपान के जरिए से भी बहादुर ना बने वो सरकारी रिफौज में भर्ती ले लिए है उससे भी बहादुर ना बने लेकिन उनका हृदय बहादुर बन जाए और कहें कि खालसा है कोई भी है हमें क्या हम तो ईश्वर का बनडा है ईश्वर हमको उठाना है तब उठा जाएगा और नहीं उठा है तब तक हमको तो किसी की किसी का डर ही नहीं एक डर ईश्वर तो का है ऐसे अगर हिंदू बन जाए तो तो आपके माथेहट नहीं रहते हैं लेकिन आज हिंदू ऐसे हैं तो मैं जानता हूँ कि खालसा के माथेहट तो उनको रहना है तो रहें उसमें मुझको कोई परवाह ही नहीं है रह सकते हैं जिसके माथेहट है जिसको रहना है वो आप कोई खालसा थोड़ा उसको मजबूर करते हैं कि आते हैं कि नहीं नहीं तो हम आपको मारते हैं मैंने किसी सिख को ऐसा करते हुए देखा नहीं है और मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ इस जीवन में कि सिख तो ऐसे बन गए हैं जब बस हमको डरा देते हैं कहते हैं कि तुम बोलो गुरु ग्रंथ को के के सामने मत्था टेकते हैं कि नहीं तो मैं कहूँगा तब खालसा को कि खालसा जी आप माफ़ कीजिए आपके कहने से मत्था नहीं टेकेगा बाकी तो मैंने तो बहुत मत्था टिकाया मैं चला गया हूँ तो वहाँ तो, तो मोबट के मारे चला गया हूँ कई ने हु जो उन सारा भरा था उसने कहा कि बस यहाँ आओ और बच्चे वही मुझको फेंटा देते हैं कि फेंटा तो वहाँ पहनना ही चाहेगा तो मैं कहता हूँ पहन लेता हूँ लेकिन मुझको कहें कि फेंटा पहनता है कि नहीं तो तो, तो मारूँगा तो मैं कहूँगा फेंटा आप रखिए आपके पास मैं नहीं वहाँ जाने वाला हूँ उसको जाने की दरकार नहीं है मुझको फेंटा भी नहीं करना है लेकिन मोहब्बत से तो मेरे पास बहुत चीज़ करवा सकते हैं और खालसा जी मोहब्बत से मेरे पास बहुत चीज़ करवा दी और मुझको गुलाम सा बना दिया और पिछले वहाँ तो मैं तो ननखाना साहेब में भी चला गया हूँ वहाँ जो जो अमृतसर में टेंपल है वहाँ भी चला गया हूँ हर जगह पर चला गया होगा कौन सी जगह खाली है कि जिस जगह पे मैं नहीं गया हूँ पंजाब में ऐसा मेरा खालसा के साथ का ताल्लुक बना है तो मैं तो खालसा को इतना ही कहूँगा कि आपके हाथ में से कुछ नहीं गया है न हिंदू के हाथ में से कुछ गया है न मुसलमानों के हाथ में से कुछ गया है माउंट साहब ने जो दोनों को तीनों को मिलाकर जो करवा लिया है उसमें जो कुछ भी तब्दीली करना चाहते हैं वो कर सकते हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं कल ब्रॉडकास्ट में भी कहा ऐसा ही नहीं मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उनका जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके बाद में, में कह सकता हूँ कि वो कहते हैं कि जब आप लोग मिलकर कोई फैसला करें तो मेरा फैसला निकम्मा है मुझको कहें वो तो कहते हैं कि अभी दो महीना की बात है दो महीने के बाद तो आपके पास कम से कम स्टेजेस तो आ जाती है पीछे आप चाहें वो कर सकेंगे और जून महीने के बाद तो हम यहाँ बिल्कुल है ही नहीं लेकिन हमारी सत्ता वो तो दो महीने में अभी खलास हो जाती है वो कोई छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है वो जो उन्होंने सुनाई है और आप लोगों ने सबने कबूल कर ली है लीग वालों ने कबूल कर ली वो कांग्रेस वालों ने कबूल कर ली लेकिन अभी दूसरा कदम उठाना है और कदम तो बहुत उठाने के पड़े हैं वो उसमें भरा है लेकिन मैं वाइसा साहिब को तो क्या कहना था उसको कहने की कोई जरूरत नहीं रहती उन्होंने तो मुझको आज भी सुना है कि तू तो कह सकता है जिसको कहना है इतना कि अगर सब मिलकर मेरे पास आ जाते हैं कि ये चाहते हैं तो वो होगा मैं कहूँगा वो कभी नहीं होगा मेरा मेरा नाम व निशान इसमें है मेरा नाम निशान है है वहाँ तक कि अंग्रेज कैसे भी रहे हैं लेकिन वो वफादारी से काम करते हैं कि नहीं हक से सच्चाई से काम करते हैं कि नहीं यहाँ हुक्म करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ किसी को मजबूर करने के लिए नहीं आए हैं लेकिन किस तरह से हिंदुस्तान की आज़ादी मुकम्मल हो सके और शांति से शांति से हिंदुस्तान में से जाना तो चाहते हैं इसमें कोई शक नहीं है इसीलिए उनको भी लगा कि वो तो नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का दो टुकड़ा हो या तो हिंदुस्तान में कोई बाहर भी जाए टुकड़ा मत कहो उसको तो कैसे वो कैसे करें उनको छोड़ दें और वहां जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करें वो भी वो कैसे करें ये उनके लिए झंझट आ गई मेरे लिए वो भी झंझट नहीं है लेकिन कांग्रेस के लिए तो वो झंझट आ गई कि ऐसे कैसे वो कर सकते हैं इसलिए उनको भी मुसलमानों के साथ कुछ तो कर लेना चाहिए तो मुसलमानों के साथ अकेले तो कैसे कर सकते हैं हिंदू के साथ अकेले कैसे कर सके सिखों के साथ अकेले तो नहीं हो सकता है सबको मिलाकर ही कर सकते हैं तो उन्होंने सबको मिलाया सबको मिन्नत की रात रहे दिन को बा, बा, बातें की चौबीस घंटा तक ऐसा ही कहो कि वो उसने मजदूरी ही की कि किसी न किसी तरह से ऐसा मैं कर सकूँ कि यहाँ से वो अंग्रेजी ताकत तो चली जाती है लेकिन पीछे एक बिल्कुल अंधा ढूंढी छोड़ कर नहीं जाते हैं मैंने तो उसकी परवाह नहीं की लेकिन वो तो ऐसा कहे ना कि मैं तो जुगा रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान की जान का खेल खेलता हूँ ऐसा कहकर मुझको तो फेंक सकती हूँ और मुझको तो करीब करीब फेंक देते हैं आप लोग मुझको फेंक देते हैं अगर आप लोग न फेंके और इसी तरह सारा हिंदुस्तान न फेंके मुसलमान न फेंके तो तो मैं आज तकड़ा बन जाता हूँ और तब से खिचकी मजाल है कि हिंदुस्तान का टुकड़ा करें खिशकी मजाल है कि मैं माउंट वैष्णो साहब का मेटो तो दोस्त बन गया हूँ ऐसा को, उनका सलाहकार बन गया हूँ ऐसा को, कुछ भी है लेकिन उनका मैं को नाम तो नहीं बना हूँ मुझको मजबूत तो नहीं कर सकते हैं आप लोग जानते हैं कि मुझे तो मुझे को मुझको कोई नहीं कर सकता है लेकिन अगर जैसा मैं पहले था कि हिंदू को भी समझा सकता था सिखों को समझा सकता था और और ये मुसलमानों को समझा सकता था पारसी को यहूदी को क्रिस्टी को सबको आज मैं किसको समझा सकता हूँ आज तो मैं अपने को समझा सकता हूँ ऐसे ऐसा बेहाल में बन गया हूँ पूरा पूरा मैं कांग्रेस को भी नहीं समझा सकता हूँ लेकिन मैं तो कांग्रेस का गुलाम हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तान का गुलाम हूँ तो मेरे से कांग्रेस की बेवफाई तो कभी हो नहीं सकती है तो मैंने सोचा कि अभी ये है तो मुझको अभी आपको क्या कहना है तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो हो गया है वो हो गया अभी हम मैं तो कोशिश की भाई कि वो जो 16 तारीख का है उनका उस पर हम कायम रहें लेकिन न मुसलमान कायम रहते हैं न हिंदू कायम रहते हैं न सिख कायम रह सकते हैं आज आज तो वो तो गई चीज़ गई चीज तो अभी क्या अभी तो वो वो उसके बदले में जो कल ऐलान हुआ और जो आप लोगों ने सब ने पढ़ लिया है वो चीज़ कायम रह गई है और उस चीज़ में इतना तो है इतनी एक बुलंद चीज उसमें है कि आप उसको आज मिटा सकते हैं और दूसरी चीज कर सकते हैं लेकिन एक नहीं मिटा सकते हैं खालसा जी अकेले नहीं मिटा सकेंगे हिंदू अकेले नहीं मिटा सकेंगे ना मुसलमान अकेले उस चीज़ को मिटा सकते हैं और वो क्यों वो तो कोई कैबिनेट मिशन की स्टेटमेंट नहीं है ये को है वो तो उसकी स्टेटमेंट थी उन्होंने एक रास्ता निकाला अब ये रास्ता तो आप ही लोगों ने निकाला आप ही लोगों ने भाई सौ साहेब के साथ बैठ पीछे सब खुश हो गए उनके मार्फत तो किया लेकिन अभी आप आप क्या करें बताने का तो तो तो मुझको जाता है तो मैं तो कहता हूं कि जब आप भूल सकते हैं तब साहब को भूल जाए उस पर तो मैं आज भी कायम हूँ तब क्या होना चाहिए कि आज तो मुसलमान कहते हैं तो भाई साहब साहेब कहो और पीछे भाई साहब कहते हैं जवाहरलाल जी को सेना साहेब ये कहते हैं आप क्या कहते हैं वो कहें हाँ हम हाँ, राजी हैं मुझको उसमें बड़ी नामोशी लगती है वो मुझको बुरा लगता है तो मैं किसको मिन्नत करूं कांग्रेस को मिन्नत करूं तो कांग्रेस तो को मुझको कहती है कि हमको तू तो बता दे कि हम किस तरह से उनके पास जाएं वो हमारे साथ बात न करें तो हम क्या करें कांग्रेस कहती है मुझको कि हमने तो उनको लिखा कि अभी आप, आपके नुमाइंदा को भेजें उनके साथ हम बात करें आज हम जाने वाले तैयार हैं आज कहें तुम्हारे तो साथ बात करो तो, तो हम करें तो मैं मुझको अभी किसको मिनट करना है तब वाई शाहब को तो उसको मैं क्या मिनट करूं वो तो मुझको कहते हैं कि मुझको आज हटा दे मैं बेफिक्रोल करूँगा आज तो मैं बड़ा तो हूँ कमांडर हूँ कमांडर को फिक्र कैसे हो सकती है लेकिन यहाँ तो फिक्र से ही वो तो डब जाते हैं कि अरे कल क्या होगा कल मुझको कांग्रेस वाले क्या कहेंगे कल मुझको मुझको लीग वाले क्या कहेंगे तो वो उसको फिक्र रहती है तो वैसे दोनों से मिन्नत करता है तो उनको तो कोई बताने की चीज़ नहीं है तो उनको मिन्नत मुझको नहीं करना है सिखों से मिन्नत नहीं करना है क्योंकि सिख आज तो कांग्रेस के साथ मिल गए हैं ऐसा लगता है कांग्रेस को तो मिनट करने का रहता नहीं वो कहते हैं कि तू हमको रास्ता बता दे कि किस तरह से हम आपस आपस में कर लें तो मैं मिनट करता हूँ जना साहेब को मुसलमानों को मुस्लिम लीग को कि आप अब तो अब तो ऊपर से नीचे आइए आप जो चाहते थे वो तो हो गया आज मैं देखता हूँ कि वो किसी ने मुझको सुनाया कि लॉरी भर के मुसलमान चले गए थे और बताया उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद और वो कहते हैं कहने का उनको हक है पाकिस्तान उसको आप न कहें उससे क्या हुआ वो तो कहते हैं वही ना कि अब हम जिस जगह पर हमारी हमारी हमारी अक्सरियत है वहाँ हम अपना राज करें अभी फ्रंटियर में क्या होगा वो तो खुद आबेशक जानता है अगर जानते हैं तो आज तो डॉक्टर खान साहेब है वजीर हैं वो तो कहते हैं कि नहीं हम तो कांग्रेस के साथ हैं कांग्रेस के साथ हैं तो ठीक है नहीं है तो ठीक है कांग्रेस को इस चीज़ को मजबूर थोड़ी कर सकती है लेकिन जना साहेब बिल्कुल मजबूत नहीं कर सकते हैं इसमें जो उन्होंने कर लिया है उसमें मजबूत करने की तो किसी को बात नहीं है बलूचिस्तान बलूची मेरे पास आ जाते हैं वो मुझको कहते हैं तो मैं कहता हूँ आप क्यों भी कर सकते हैं आखिर अंजाम में आप आज़ादी से जो कहेंगे वही होने वाला है आप अगर फिर जना के साथ रहना चाहते हैं पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो रहें नहीं लेना चाहते आप नहीं रहेंगे वो सब हाल सब के हैं सचमुच तो वही हाल सिंध के हैं वही हाल बंगाल के हैं वही हाल अब ये ये पंजाब के भी हैं लेकिन आज मान लें कि पंजाब में सब मसिन वाले हैं और दूसरी जगह पे हैं तो मेरी तो मेहनत करता हूँ जना साहब को बड़ी अदब से कि आप अभी तो उनको बुला लें कांग्रेस वालों को बुला लें को बुला लें और उनके साथ कहें कि अभी मेरा काम तो हो गया अभी जो करना है वो फैसला हम अपने आप करेंगे और मानसू साहेब बैठो साहेब को भूल जाएंगे और मेरा जो कहना था वो करीब करीब हो गया तो हम सब इतना ही सोचें कि हम अब तो उनको भूल जाएं और आपस आपस में कुछ फैसला कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है यहाँ मैं मुल्तवी करता हूँ आज के लिए तो बस छोटी